Oh कौन के पुत्र हैं देवस्वान सूर्य के पुत्र हैं दिवस्वो और पटकर डायवस्वता है डायवस्वत हैं है। का जो ब्रह्म विद्या के आचार्य हैं और नाम से पुकारे जाते हैं उनको नमस्कार करता हूँ साथ में नजगेता को तो भी नमस्कार करता हूँ क्योंकि हमारे सामने इस प्रम को कठोर से को लाने वाले नजगेता है पर्टिक रोक में हैं प्राप्त ये कहा अब आगे इसका मुख्य विषय बताना चाहते हैं अथ करने का अथ काठको परिषद लीना सुखात् प्रबोधनाथ हम अल्पग्रंथावृत्य आगे, आगे। आशा से बोलते हैं ये कठोर परिषद में काठको परिषद है वो तो संक्षिप्त में लोग बोलते हैं कठोर परिषद कठोर परिषद किंतु नाम मुख्य होता है काठको परिषद कैसे काठकों वगैरह टिप्पणी का व्याकरण शुक्र लगाकर पुरोत्तम अधीय का ऐसा होगा वहाँ पर तेम आया ऐसा करके गुहे प्रत्यय लगा करके का बोलते अब अर्थ हमारे यहाँ पर ये मंगला मंगलाचरण के लिए है पूर्व नमस्कार मंगलाचरण के लिए नहीं है क्योंकि टीका लिखा सबको मंगला टीकापरा कहते हैं अथा शब्दों की भाष्य का है। मंगल बलि है कल चर्चा हो थी इसकी काटको परिषद बल्ली नाम अब कठोर परिषद जो कहा जाता है इसके जो बलिया छह बलियां हैं इसकी दो अध्याय है प्रत्येक अध्याय में दो तीन तीन बलियां बल्ली भाई खंड काठको परिषद बल्ली नाम जो काठको परिषद है और इनकी जो बल्ली है सुखात परोधाफम श्रोताओं को अनायास इसके ज्ञान हो जाए मंत्र से इतना ज्ञान प्राप्त करना मुश्किल है थोड़ा तो कठिन होगा मंत्र से आपको निकालना इसके लिए सुखान प्रबोधनार्थ सुखपूर्वक प्रबोधन करना ज्ञान प्राप्ति के लिए अल्प ग्रंथ वृत्ति आरंभ है संक्षेप की वृत्ति आरंभ किया जाता है अल्पग्रंथ है अर्थविस्तार है ग्रंथ अल्प है अल्पग्रंथ वाली वृत्ति अल्पह ग्रंथा यश्याम वृत्त सा वृत् अल्पग्रंथा व्याख्या वृत्ति वाली व्याख्या अल्पग्रंथ वाली जो व्याख्या है उसका आरंभ किया जाता है कि प्रतिज्ञा दर्दी वासी से एक मैं काठको और सभी कठे न पूर्वतम अधीयत कथाह पठ ऋषि के द्वारा कहे गए जो मंत्र हैं देखा हुआ दृष्ट मंत्र है उनको पढ़ने वाले लोगों को कठाह का है दो प्रत्यय हो जाते हैं दोनों का प्रयुक्त हो जाता है तेना प्रोक्तम जैसा सूत्र है लघु पढ़ाया था हमने तेन अप्रोक्तम सूत्रा प्रारंभिक अण का अधिकार है वहां अण प्रत्यय करता हैं तेन अप्रोक्तम सामान्य और होगा फिर कठेर प्रोत्तम अधीय विग्रह ऐसा होगा खाली कठेर प्रोक्तम नहीं बोलता है कठके पर कहा गया उसको पढ़ने वाले या जानने वाले तद कद अधिकम कद्य तद अधिक कदम का सूत्र है उसको जानता है या उसको पढ़ता है इस अर्थ में जैसे भैयाकरणा भी शब्द बनाया जाता है व्याकरण और व्यक्तिवाद भैयाकरण ऐसा होता है इसी प्रकार यहां भी दो प्रत्यय लगा है क्योंकि तो दोनों प्रत्ययों का लुप हो जाता है अर्थ आ जाता है देखो प्रोक्त अर्थ के बाद में जो अध्यय प्रत्यय होगा उसका लुप हो जाता है प्रोक्ता लुक ऐसा सुधरा है प्रोक्त प्रत्यय के सारे प्रत्यय लुप नहीं होगा अध्यय अर्थ ने बेदित्रीय अर्थ ने प्रत्येक किया वोक्ता ऐसा सूत्र है के अर्थ रहेगा उसका या पठ द्वारा कहे गए गे को पढ़ने वाले कुठाह बोलना है यही है तो पुरोक्तात्मुख प्रोक लग जाएगा प्रत्येक अध्यय अर्थ में आपने जो प्रत्यय किया था अण उसका लुक क्योंकि एक अण बाकी है कौन अण है प्रोक्त अर्थ वर्थ दो शब्दों से परी प्रवक्ता का भी युक हो जाता है कटक सरकार दो प्रेस सूत्र कटक और चरक से परे प्रवक्त करते का भी से नहीं होगा यही बताने पर कठे न प्रोत्तम अधीर के कठके द्वारा पढ़े हुए को गए हुए को पढ़, पढ़ते हैं अध्ययन करते हैं बहुवचन है इसलिए कठाह बहुवचन कर दिया दो प्रत्येक किया था दोनों का लुप्त क्योंकि तो प्रोक्ता अर्थ में एक प्रत्यय है और अध्यती अर्थ में अध्ययन अर्थ में दूसरा प्रत्यय तब यदि तब्य ऐसा है क्योंकि खाली प्रोक्त प्रत्यय मात्र होता नहीं है आगे प्रत्यय लगता है अध्ययन कट्य कहा इतने मात्र से काम चले नहीं चलेगा कट्य ने जिसको कहा उसको पढ़ने वाले को कठाह बोलना है अध्ययन करने प्रत्य वाले प्रत्यय होता है तो उसका तो लूप हो गया अध्ययत अर्थ का प्रोक्ता रूप से लूप हो गया अब जो प्रोक्त अर्थ वाला पण है उसका लुप होगा है कठ चरका लुप शब्द और चार का शब्द से परे प्रोक्ता प्रत्यय का लुप हो रहा है बांधी से नहीं होना बात प्रत्यय रहेगा का हो जाता है तो प्रोक्ताभ लुप लगा दिया तो कठा बना अब यहाँ पर काठको परिषद बलिदान ऐसे लिखना चाह रहे हैं बासी काम कठो परिषद नहीं बोल रहे काठको परिषद हाशिकार्ड भी पंती है कैसे बने पर जाते हैं पेशम आम नाय काठकम तो कट ऋषि के द्वारा कहा हुआ को पढ़ने वालों का जो उपदेश है कठ ऋषि का उपदेश नहीं कट ऋषि ने जिसको कहा उसको पढ़ने वाले जो लोग हैं उनका जो उपदेश है आम नाय उपदेश उसको कह दिए काठकम ये कहते हैं तो यहां क्या प्रत्यय होगा माना कथा सफर का अर्थ आ गया है कठ ने कहा हुआ को पढ़ने वाले लोग अब पेशा आम नाय कठाम आम आया ऐसा गोत्र चरणा गुया गोत्र पर चरणवाचक शब्द है जिसे गुएं प्रत्यय होता है यह चरणवाचक है कठित वेद की शाखा है चरणवाचक चरण नहीं शाखा तो वेद की शाखा है तो गोत्रचरणा गुया ऐसा सूत्र है इसके द्वारा गुहे प्रत्यय होगा गुहे भू को आका हो जाएगा और आयु एज की हो जाएगी चंद्रते शौचा मादे बच जाएगा बच जाएगा काठा दस हू का आम ऐसा नहीं किंतु ये जो चरणवाचक शब्द से आप प्रत्यय करेंगे गोत्र चरण और गुहे से गुहे प्रत्यय करेंगे वहां पर ध्यान रखना होगा चरणा धर्मानी मतलब वहां पर चरणवाचक शब्द शाखा तत्त शाखा भी चरण कहेंगे तो चरणवाचक शब्द से धर्म और आम आयोग उपदेश या तो उनका धर्म को काठा का बोलेंगे या उनके उपदेश को कहेंगे का शब्द इसी आते तो प्रत्यय करना चाहते हैं गुएं प्रत्यय किसमें होगा चारोवाच शब्द से जो होगा वह या तो धर्म आर्थन है या उपदेश आधन है पर ऋषि के द्वारा कहे हुए को जो पढ़े हैं वो तो लोगों तो है। का उपदेश है इसलिए इसको काठ दम काठको परिषद कहा गया काठ का ऐसा बनता है तीन तो प्रत्यय आपको लगाना पड़ेगा एक तो प्रोक्त नाम होगा एक अध्ययनार्थक नाम होगा अध्ययन वाले का अण प्रोक्तामुख से लुप हो जाएगा और का जो अण हो रहा उसका पठ तरगा मुख से लुप हो जाएगा फिर उसके आगे के गोत्र चरणार्थ गुहे से गुहे प्रत्यय करेंगे गुह का आता हो जाएगा तब मैं काठक हम यह है ज्यागरण से को परिषद आते हैं तो गोले में सर्व पड़ता है इसलिए पठो परिषद पठों परिषद कहा जाता है किंतु वास्तव में उसका नाम है काठको परिषद ये स्थिति है काठकम चाह उपनिषद च कर्मधार्य समास करना काठक का शब्द बन गया आगे आपके पास तो में उपनिषद के साथ ही समास करना है भाष्य काठको उपनिषद एक पद है तो जो काठक है वही उपनिषद है कर्मधारे समाज करना देना काठकम चाह उपनिषद च यदि समानादि कर्म समाश है कर्मधार्य समास विशेषण बहुगंधिक समाज होना है ये बता दिया अच्छा आगे भाष्य सदे धातु गति अवसादनाथ कुट प्रत्या रूपम उपनिषद इति उपनिषद शब्द कैसे बना है कहते शब धातु से बना है दो उपसर्ग लगे हुए हैं कुट प्रत्यय लगा हुआ है भाष्यकार स्पष्टीकरण कर रहे हैं क्योंकि भैया कर जो बैठे होंगे उनको लगेगा कैसे बना जिज्ञा से हम कहते हैं सदे धातु सलि धातु है सलि विसर्णगति अवसाधन है श्रु तीन अर्थ धातु है तीनों आते यहां डरता है इसलिए इसको उपनिषद क्या बोलना चाहता है उपनिषद पुस्तक का नाम है ग्रंथ का नाम में ब्रह्म विद्या का नाम अभी यहां विस्तार से व्याख्या करेंगे सदैव धातु इक्तिपो धातु निर्देश एक लगा दिया और पंचमी लगा दिया सदैव सब धातु से विसर्णगति अवसाधनाथ सब धातु कैसा है विसर्ग गति अवसादन तीन आत्म वाला उस धातु से उसका रूप है ये उपनिषद माना उपर निपूर्व से धातु पूर्व उपर नि तो उपसर्ग होंगे पूर्व से कोई प्रत्यय सब धातु से कोई प्रत्यय करना होगा आपको सूत्र सत सुना उपसर्गे की कोई इससे कोई होना चाहिए कोई सूत्र से कोई भी नहीं हो पाएगा वहां पर आतु अनुपसर्गे से अनुपसर्गे चलता है उपसर्ग रह सामान्य रोज करेगा वो होते तो उपसर्ग हो नहीं करेगा आप लोग के एक सूत्र से अनुपसर्ग इसलिए दूसरा सूत्र बनाने पड़ा सब सुधि सूत्र है उपनिषद बना प्रत्यापुर ऐसा होता है टीका देखिए अच्छा ठीक बताते हैं नौनों नौ का वृत्ति नारा उतर उपनिषद की व्याख्या के आरंभ करना व्यक्ति मानी व्याख्या ध्यान दे वृत्ति का व्याख्या है वैसे व्याकरण में वृत्ति वाली व्याख्या है सूत्र की व्याख्या को वृत्ति करती है यही तो है वृत्ति या संख्या है ना उपनिषद को वृद्धि नारंभ का क्या उपनिषद की जो व्याख्या है वो आरंभ नहीं करेंगे लिखना नहीं चाहिए भाष्यकाल के उपर कोई बोल रहा है न आरंभ करना चाहिए क्यों प्राणी नाम काम कलुषित चेतना प्राणी कैसे है काम के द्वारा मान इच्छाओं के द्वारा व्यवचित वाले अधिकार तो अधिकारी नहीं मिलेगा उप्रसर पड़ने वाला यहाँ तो जो काम से परामुख हो गए हैं उनके लिए उप्रसर होता है और ये तो काम के द्वारा कलुषित हो गया चित्त जिंता विष्णों में तर्थन है था था था। जिन लोगों का ऐसे तो लोग हैं यही यहाँ संता है प्राणी नाम काम कलुषित चेत काम के द्वारा कलुषित हो गया चित्त जिनका काम में इच्छा तब तक विषयों इच्छा उसके द्वारा कलुषित है चित्त जिंता ऐसे प्राणियों का उपनिषद श्रवरा परामुख आप उपनिषद श्रवण से परामुख है अभी मुख्य नहीं है उपनिषद सुनने की इच्छा नहीं रखता रखते ही नहीं है आपाधा भी चल रहा है आप यहाँ उत्तरकाशी बैठे हैं जरा दिल्ली बम्बई जा रहे एक बार देखिए बड़े बड़े पैसे वाले सेठ हैं खाने का समय नहीं कितने धड़कन है पैसों के आपाधा फिर है तो प्राणी नाम काम परुषित जेब शाम उपनिषद उपनिषद श्रवण से परामुमुख है बहिर्मुख है उपनिषद श्रवण के समय ही उनके पास इसलिए विशिष्ट से अधिकारी दूरभत्वा और विशिष्ट अधिकारी जो विवेक वैराग्य समाधि सरसंपत्ति मुख्छा वाला होगा उसके विरुपण करना मुश्किल मिलेगा ही अधिकारी को विशिष्ट जो होगा उपनिषद के लिए माने विवेक भैराग विशिष्ट जो अधिकारी होगा उपय श्रोता उसके निरूपण करना मुश्किल है तो निर्भर हो ही पाएगा विशिष्ट से अधिकारी दुर्द्वार विशिष्ट अधिकारी का निरूपण करना मुश्किल है इसलिए बंध से चाहे सत्य से और बंद जो है सत्य है मिथ्या नहीं है झूठा हो तो ध्यान से निवृत्ति होती है सत्य की ध्यान से निवृत्ति नहीं होती सत्य सर्प हो समझ लिया सर्प है मरेगा वो केवल कल्पना हो तो फिर वो मर जाता है बंध सत्य है द्वेदवादी की संधा है बंधवादी संसार जगत सत्य से से, सत्य से बंधन जो है सत्य है उस सत्य बंधन का कर्मभ्या कर्म से ही होगा जैसे सांप पड़ा हो तो कर्म करना पड़ेगा लाठी से मारना पड़ेगा तभी मरेगा ना सत्य सांप केवल जानवे से थोड़ी पड़ेगा तो बंधन सत्य है उसके लिए कर्म ही करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा उसके नाश के लिए मैंने निमांस की है संताए कर्म ही करना पड़ेगा संसार सत्य है जूठा तो नहीं देखा देखा है बंधन से तो सत्य से कर्म तो ये बड़िवृत्ति है कर्म से यही निवृत्ति होगी हमें कोई साधन नहीं होगा क्योंकि देखा गया है जब सर्पा भी देखा ही पड़ते हैं मात्र से निवृत्ति नहीं होती है उसको तो मारना पड़ता है लाठी को उठाना पड़ जाना पड़ता है कर्म करना पड़ेगा वो पड़ेगा सत्य है सत्य है पौधे इसलिए और उपनिषद जन्म विद्यालय निष्प्रयोजन का उपनिषद से उत्पन्न जो ब्रह्माचार वृत्ति आप मानते हैं वो तो कोई प्रयोजन ने है ही नहीं उसका किसके लिए कारण है प्राणी जितने भी हैं चित्त उनका परिषित है काम के द्वारा और विशिष्ट अधिकारी मिलना नहीं है और बंधन सत्य है संसार सत्य है तो उसको तो कर्म से हो है। सत्य वस्तु की घड़ा है वास्तव में घड़ा है फोड़ना पड़ेगा उसको तो आप के लिए क्या करना करना पड़ेगा खाली अयम घटा इतने जानने से घटकी विकृति हो जाएगी और उपनिषदजन ज्ञान के कोई प्रयोजन भी रही है क्या प्रयोजन है वो तो कर्क से होना है जो कुछ होना है तो विद्याया तो जिस उपनिषदजन्य विद्या उपनिषदजन्य जो विद्या होगी आप जिसके ऊपर व्याख्या लिखना चाह रहे हैं तो वो निष्प्रयोजन है जो तो प्रयोजन है निर्दता प्रयोजन यशा निष्प्रयोजन इसलिए जीव से और गिर देखिए जीव की जिसको मोक्ष करना चाहते हैं आप मुक्त करने की इच्छा से लिखना चाहते हैं जीवश्य असंसारी ब्रह्म पताया प्रतिपादित असंक्य असंसारी जो ब्रह्म रूप से प्रतिपादन करना संभव नहीं है जीव को किसी को भी पूछी है कितने सालों से वेदांत पढ़ क्या बोलता है मैं संसारी प्रतिपादन करना कितने सालों से सुन तो आपको क्या मानता है जीव जीव की स्थिति ऐसी है हर प्रकार से उपनिषद की व्याख्या विफल है ये बोला जा रहा है जीवश असंसारी ब्रह्मात्मता या असंसारी ब्रह्मात्मक जो धर्म है वो दिखाना प्रतिपादन तो अशत्य ऐसे प्रतिपादन करना संभव नहीं जीव के लिए इसलिए निर्मशवाच विषय भी नहीं है उपनिषद का एक तो निष्प्रयोजन है दूसरा विषय भी नहीं है निर्षयत्वाच उपनिषद आरम्भ न आरब्धव्या पूर्वक है उपनिषद नारब्धव्या मान लीजा मृत शुरू हुआ है इतिहास ऐसा मीमांसा की ओर से शंका अवश्य है क्योंकि कर्म से ही वो, वो कुछ मानते हैं उनके यहां स्थिति क्या है नित्य निमित्त कर्म करता रहता है काम में कर्म नहीं करेगा तो नित्य निमित्त कर्म करने से पूर्व कर्म संचित समाप्त हो जाएंगे पर काम में कर्म करता नहीं आगे के लिए कोई शरीर बनने के लिए साधन हाई नहीं है। तो नित्य निर्मित कर्म करने से संचित नाश हो गया काम में कर्म न करने से प्रत्यवाय आदि कुछ नहीं है तो अनायास पोक्ष हो जाएगा फिर तो ये वेदांत सुनने की आदर करने की आवश्यकता तय है उनका कहां तक सत्य फिर वो आगे विश्लेषण ज्यादा होगा अभी विचार नहीं करेंगे जब समय आया तो बताएंगे <laughs> ऐसी संख्या होने पर उत्तर देते हैं अरे बाबा उपनिषद शब्द की जब व्याख्या करते हैं इसी से ही वहाँ विशिष्ट अधिकारी मिल जाते हैं उससे ये से मिल जाते हैं ग्रम्य है वृत्ति लिखने योग्य है एक शब्द होना चाह रहे हैं उत्तर दे रहे हैं सिद्धांत की ओर से शब्द, उपनिषद शब्द निर्वचन है जब उपनिषद शब्द ऊपर नी आगे शब्द तीन है वहां एक ऊपर है एक नी है और एक शब्द धापु उपनिषद तो उपनिषद शब्द के निर्वचन मान्य कथन के द्वारा ही होगा विद्या या विशिष्टाधिकारी आदि मत्व प्रदर्शन है विद्या में यह सिद्ध हो जाएगा विशिष्ट अधिकारी वाली है विद्या विशिष्ट अधिकारी विशिष्ट संबंध विशिष्ट प्रयोजन आदि सिद्ध होगा संबंध अधिकारी प्रयोजन और ये क्या है संबंध होगा विषय विषय विषय चारों विशिष्ट है ये सिद्ध करना चाहते हैं विषय भी है प्रभिद्या का विषय है सबने जो छोड़ दिया है वो प्रविद्या का विषय है जो लौकिक पुरुषों ने छोड़ दिया जिन्हें ये बेकार है गीता की दीप्ति अत्या या निशा सर्वभूतान तस्याम जागृति समय नहीं जश्याम जागृति भूतान निशान निशा पर शुभ नहीं योगी आप में नहीं सोता दिल में सोता ऐसा नहीं है जैसे वो अर्थ कर देते हैं जो आने के लिए रात्रि है इसके लिए तीन है मान तीन में वो व्यवहार करेगा भिक्षाधन आदि करेगा तो मेगा भिक्षा उसको ऐसा जो तो काम्य कर्मों को अन्य लोगों ने ज्ञान को जो तो निशा समझ लिया रात्रि समझ ली उसको ये अपना लेता है ज्ञानी शासन तार तस्म जाकर समझ लिया जो संसारी लोगों ने जिसको मैंने कुछ समझ करके छोड़ दिया है किसको तो छोड़ा ज्ञान को छोड़ा हुआ है उसमें जागरूक है उसमें जवाब हुआ है और जिसको लोगों में लोगों में जागरूकता है कर्म में उसके दिशा निर्माण राज्य निर्माण छोड़, ये आप भोषण दीपा के भाष्य में पढ़ेंगे आप संक्रांतिभाष ऐसे भाष्य में नहीं पड़ेगा वैसे भी है विद्या या विशिष्ट अधिकारी आदि मत प्रदर्शन कह रहे हैं उपनिषद सद्य के जब निर्वचन करते हैं उससे ही विद्या के विशिष्ट अधिकारी विशिष्ट विषय विशिष्ट संबंध विशिष्ट प्रयोजन मिल जाता है इसी प्रदर्शन द्वारा तत्जनक से ग्रंथ से आती है और उसके जो विद्या के ग्रंथ क्या है उसको पैदा करने वाला जो ग्रंथ है विद्या है उसको भी विशिष्टा अधिकारी आदि मतलब व्याख्या ग्रंथ की व्याख्या होने सामने क्योंकि विद्या का जनन है तो उस जन के भी विशिष्ट अधिकारी आदि को लेकर के व्याख्या करना विशिष्ट अधिकारी मान है ग्रंथ व्याख्या करना युक्ति ऐसा है ऐसा दर्शकों प्रथम उपनिषद शब्द स्वरूप स्वरूप सबसे पहले उपनिषद शब्द के स्वरूप की सिद्धि पहले बताते कैसे बनता है उपनिषद शब्द ये कहना चाहते है उपरिपूर्व इत्यालाशनिपूर्व से कु प्रत्यापम उपनिषद उपीदो उपसर्गपूर्वक प्रत्यंत शब्द हाथों पर उपायुपनिषद ठीक ब्रह्म में एक टिप्पणी है चार की टिप्पणी है अच्छा तीन विरोधी का तीन विरोध गुरुपक्ष सिद्धार्थम सिद्धसंतम श्रोत श्रोता प्रदर्त न्यायालय मन से कृप्त आक्षिपति मनुदाय जो वस्तु तो सिद्ध हो सिद्ध हो सिद्धार्थम और सिद्ध संबर्तम जिसका संबंध भी सिद्ध हो स्रोतम श्रोता प्रवृत्ति ऐसे वस्तु को सुनने के लिए श्रोता की प्रवृत्ति होती है यहाँ तो वस्तु सिद्ध है उपनिषद के प्रतिपा वस्तु सिद्ध ही नहीं है दूसरे बात संबंध भी सिद्ध नहीं है ऐसे को व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं एक पूर्वक शिक्षण का है ऐसे युक्ति को मौन में रख करके आक्षेप करता है कहा था चार नंबर का उपनिपूर्व से कु प्रत्याय विसर्वादी अर्थस्थे धातुर अन्वयम सूचय प्रतीकम आदत् उपनी इत्यादि का देखो उप निपूर्वक जो कुत्या है सद्धातु का रूप है उपनिष्ठ शब्द शातुर श्रद्धा का है विसर्ण आदि अर्थ से क्या अर्थ है विसर्ण गति अवसाधन तीन अर्थ है धातु का ये घट जाता है सदे धातुर अन्वयम सूचय ऐसे अन्य संबंध दिखाने के लिए लिखाते हुए प्रतीक आगते प्रतीय उपनिपूर्व इत्या में कहा था उपन कुल सेषदूर्व कुछ श्रद्धा उपनषद ब्रह्म उपनिषद श्रद्धा से उपनिषद भोग गृह इत्यादि प्रयोग का साम प्रथम भाई उपनिषद भो ग्रृहि अभी उपनिषद समित आए थे का तो है गुरु जी आप उपनिषद बताइए तो आखिर में क्या तो है उपनिषद तो ब्रह्म विद्या ही है ये कह रहे हैं ब्रह्म विद्यायां ब्रह्म विद्या में उपनिषद शब्द उपनिषद शब्द से प्रयोग दर्शन आपका प्रयोग है देखा पता कैसे उपनिषद गृही इत्यादि प्रयोग दर्शन उपनिषद शब्द का प्रयोग है उपनिषद भोगगृही गुरु जी उपनिषद सुनाइये ऐसा शिष्य आदि बोलते हैं इसलिए धापुअ है इसमें ब्रह्म विद्या में घट जाता है उपनिषद का अर्थन ब्रह्म विद्या उसमें घट जाता है आपको एक पांच आह पांचिपणी धातु प्रथम आह उपनिषद शब्द घटक सदैव धातुर अर्थम विद्याप उपनिषद शब्द में जो घटक बना हुआ है सब धातु उपनिषद सब धातु है उपानी यदि घटक है और घटित क्या है उपनिषद शब्द शब्द घटित होता है और तत्त अवय घटक होते हैं उपनिषद शब्द घटित है किसके द्वारा घटित है ऊपर से घटित है बी से घटित है सब धातु से घटित है तो उपनिषद में जो तो घटक बना हुआ है सब धातु और सब धातु का अर्थ हम उसका अर्थ क्या होता है विद्या विद्यात्म विद्या मैं ज्ञान स्वरूप है उसका अर्थ ज्ञान होता है ये एक विद्या धातु का अर्थ ही होता है त धातुका है तीनों जाती। तीन येद्या तीनों धाका अवयव सत्या प्रयोग संभव समुदाय शुभ उपन शब्द न कल्पनीय बोलता है हाँ। तृप्त अवयव सत्य व प्रयोग समुद्र जब निश्चित है अवयव शक्ति के द्वारा ही प्रयोग हो सकता है प्रसिद्ध के द्वारा ही होने पर समुदाय उपनिषद समुदाय शक्ति उपनिषद शब्द से निकलना समुदाय शक्ति को लेकर के अर्थ नहीं करना चाहिए सिद्धांत बोलना चाहते हैं भाई जब अवैध अर्थ घट जाता है श्रद्धातु उप नी सभी मान्य सब धातु का अर्थ घट जाता है तीनों अर्थ घट जाता है तो ये समुदाय शक्ति को लेकर ये बोलना चाह रहे हैं बोला बोलना चाहते प्रश्न करता है आगे, मेरे भाष्य है उपनिषद शब्द रचय व्याचिक के आशितर ब्रम्थ प्रतिपा के व्यक्त वृष्ण विषया क्या उच्च उपनिषद शब्द के द्वारा क्या कहा जाएगा कि तो व्याचिकर व्याख्यातुम स्टर व्याख्यान करना इष्ट है ब्रह्म में इच्छा है वही है ग्रंथ प्रतिपाद्य व्याख्या से ग्रंथ है प्रतिपा कठोर परिषद जिसको बोलेंगे शब्द समुदाय उनको व्याख्या करना है वही प्रतिपाद्य उसके द्वारा प्रतिपाद्य जो वेद्य वस्तु होगा आत्मजान जीवात्मा के ऐक्य उसी को उसी को विषय करने वाली विद्या मानी जाती है उसी को कहा जाता है कहा प्रतिपाद्य स्वर्गीय स्वर्गीय अर विद्याया मुख्य उपस्थिति ये प्रतिपाद्य तीन चीज है पहले तो पिता पिताजी सुमनस्य पहले वे फलसों के मांगेंगे कि मेरे पिता मेरे को पहले जैसे व्यवहार करें क्योंकि सब जब डेवलोप गया हुआ व्यक्ति दोबारा आता हो तो उनके मन में भय हुआ प्रेत आ गया मैं भी तो ऐसा न हो पिता पूर्व स्थिति में हो जाए पहली बार नाम तो है और क्रोध शांत हो जाए पिता के क्रोध था उसमें समय जब वहां से निकला था तो वो क्रोध शांत हो जाए इत्यादि प्रश्न दूसरे में मान्य स्वर्गों की प्राप्ति जो विद्या जो अग्निहोत्रा में विशेष हैं, जो विराट की जहां अग्नि अग्निविद्या के चलते विराट दिया जाता है उसकी है अन्य लोगों को भी एक रास्ता मिल जाए स्वर्ग जाने के लिए अग्निविद्या बदाम आ रहा है तीसरे बदान तो तो में अन्यत्र धर्म अनेत्र धर्माधारी से जिसमें लोगों के शंका हो रही है कि कोई बोलते है कोई बोलते नहीं है वो तब तत्व तो नहीं जानता मनुष्य अस्तित्व नास्तित्व अस्तित्व अन्य ज्यादा है तो ये ये तीन वादान को फलसूप देना है, है तो ये देखना है हमने कहते हैं सब सब शब्द जब व्याख्या की आशा का ग्रंथ प्रयाख्या करना इसका यही तीनों का है ऐसा ग्रंथ समुदाय है तो तो तो उसका जो तो व्यक्ति वस्तु विषय है व्यक्ति वस्तु है जीवात्मा प्रभात्म का मुख्य रूप से है वही विषय यहाँ विद्या विद्या श्रत से कहा जाता है विशेषकर अगली विद्या को विद्या से लिया जाएगा और आत्मविद्या को भी लिया जाएगा ये टिप्पण ने कहा प्रतिपाद्य स्वर्गीय अग्नि आदि विद्याया प्रतिपाद्य जो स्वर्गीय अग्नि है स्वर्ग में जिसे जिस अग्नि के चलते स्वर्ग मिलना है तो स्वर्गीय बाबा स्वर्गीय अत्याय स्वर्गीय संबंधी अग्नि के विद्याया मुख्य उपनिषद तो बात मुख्य उपनिषद नहीं हो कौन है मुख्य तो आत्मज्ञान है इसके लिए विशेषण आजादी वेद्य विषय वेद वस्तु विषय जिस उपनिषद का वेद वस्तु होगा इसके द्वारा जानने की वस्तु आत्मवस्तु है उसी को यह विद्या शब्द से कहा है उपनिषद सबूत का अर्थ होता है एक अर्था तो टीका देखिए आगे शब्द विसर्वण गति अवसार जैसे धातु है हमारे पास उपनिषद शब्द धातु होता है विसर्ण गति अवसार विसर्वन होता है नाश और गति का अर्थ ज्ञान गमन प्राप्ति तीन अर्थ में जो गत्यथक धातु जब भी आएगा एक केवल गमन ही अर्थ नहीं होता ज्ञान गमन प्राप्ति जो अर्थ घटे वो ज्ञान धर्म प्राप्ति ठीक है या प्राप्ति अर्थ नहीं थी जो उपनिषद पड़ेगा ब्रह्म प्राप्ति होगी उसकी ऐसा और जो उपनिषद ये परिषद पढ़ने के बाद में अग्निविद्या का चयन करेगा तो यहाँ को बार बार मरना पड़ता था स्वर्ग आदि में जाने कि मरना कम हो जाएगा शिथिलता आ जाएगी जन्म मृत्यु के चक्कर में शिथिलता विस्ल हो जाएगा अवसावन अविद्या का नाश मुख्य अर्थ तो अविद्या का नाश है अवसावन है विस्मरण है दूसरा अर्थ ज्ञान का प्राप्ति गति का प्राप्ति ब्रह्म प्राप्ति होगी तीसरा अर्थ वो दोनों नहीं हो पाए कम से कम तो स्वर्ग पहुंच जाएगा तो लंबी आयु हो जाएगी हमारे यहां जब पंद्रह दिन का देवता का एक दिन होता है उसी हिसाब से उनकी आयु शवशाम की होती है क्योंकि तो हम लोग तो पूर्णवासी को अमावास्य दिन में याद करते हैं उनके प्रतिदिन का भोजन देते हैं हमारे एक वर्ष का पितरों का एक दिन होता है इसलिए एकोदी शस्त्र होते हैं ऐसे आयुर् उस हिसाब से उसके अवसाद की आयु होती है वो उलंबी आयु हो जाती है इसलिए जो बार बार यहां मरना पड़ता है वो सिर्फ वंचित हो जाएगा तो अवसाधन अर्थन करता है ऐसे अर्थ करेंगे तीन अर्थ निकालेंगे संदिहर गति अवसाधन शुल्क धातु है ये धातु विस्तरण अर्थन आ है पहले विस्तरण अर्थ को लेंगे फिर गति अर्थ को बने ज्ञान अर्थ को ले प्राप्ति अर्थ को लेंगे फिर अवसाधन अर्थ मिलेंगे तीनों अर्थ घट जाते हैं ब्रह्म विद्या में योगना चाहते हैं विस्तार मतलब आदाय योग में वृत्तिमा योग व्यक्ति छह नंबर ने कहा समुदाय शब्द से अवयव शक्ति योग समुदाय शब्द का अवयव शक्ति का नाम योग योग वृत्ति माने अवयव शक्ति योग वृत्ति धत्म धातु के प्रत्येक अवयव को लेकर अर्थ का अवय लेकर के तीन अर्थ धातु का तीनों अर्थ एक एक अवय लेकर के ब्रह्म विद्या में ढल जाता है ये अर्थात ठीक है तो किए डॉक्टर अर्थव्य डॉमित सत्सव उच्चते गुरानी की शज्ञा हो गई दीदी उच्चते आगे उच्चते सिद्धांत का इसको उत्तर दिया जाता है सिद्धांत भी बोल रहे हैं टीका देखिए उच्च कैसे है टीका ने कहा ये मुख्य वह सारे के सारे बुमुक्ष नहीं मिले कुछ लोग मुमुक्षु भी मिलेंगे संसार में तो जो बुमुक्ष होगा उसको भोगने की इच्छा नहीं है श्लोक का भोग पर परलोक का भोग तो तिलांजलि देकर बैठा हुआ है तो उसके लिए क्या साधन होगा उसके लिए कर्म लोग कर्म करेगा कर्म किसके लिए श्लोक या परलोक के साधन है कर्म या तो अहिलोक के फल के लिए या पार्लोक के फल के लिए दोनों नहीं चाहिए क्यों कर्म करेगा तो ये मुमु क्षव एक जो मुक्ष मुक्षु कह रहे हैं दृष्टानवि का विषय दृष्टान दृष्टा ये श्लोक के भोग को दृष्ट कहते हैं दृष्ट विषय है और आनुश्रविक सुनाई पड़ रहा है स्वर्ग है ब्रह्मलोक है वहां ऐसा ऐसा बोल मिलता है अनुश्रविक पदार्थ तो है विषय है दो प्रकार के विषय होते हैं या तो दृष्ट विषय है या आनुश्रविक विषय सुनाई पड़ा है कर्ण परंपरा से सुनाई पड़ा है हमने देखा नहीं है स्वर्ग जब गए होंगे तो वहीं छोड़ते आ गए यहां पता नहीं लगता गए होंगे कई बार अनादिकाल से चल रहे हैं किन्तु पता नहीं है अनुश्रविक होता है दो प्रकार के विषय होते हैं एक दृष्ट विषय आम आनुसर्भिक विषय होता है उसमें दिकृष्टा मुमुखक्ष विगता इच्छा पा सारे इच्छाओं समाप्त हो गए उसके पानी की इच्छा नहीं, नहीं है पर के के नहीं। इस इस्लोक के भोक्ति की आवश्यकता नहीं है पर्व के भोक्ति की इच्छा नहीं है इस्लोक का सुखादी पर्वों तो के सुखादी को फिलहाल मिल बैठा है ऐसा मुमुक्ष लोग हैं कुछ तृतृषासनता ऐसे होते हुए उपनिषद शब्द वाच्याम भक्ष्यमाण लक्षणाम विद्यालय की फिर क्या कहते हैं वो लोगों लो का आलोकन क्या होगा या तो उपनिषद शब्द का जो वाच्य है उपनिषद शब्द का वाच्य है ब्रह्म विद्या है आत्मज्ञान जिसको बोलते हैं ब्रह्म विद्या है उपनिषद शब्द वाच्याम भक्ष्यमाण लक्षण लक्षण बताने वाले आगे पौधपंथिक जिसके स्वरूप बताएंगे लक्षण बताएंगे जिस ब्रह्म विद्या का ऐसे विद्या को उपकमे उपसत्य वाले उपगम व पहुंच करके उस विद्या के सहारा लेकर के कनिष्ठ निष्ठा रखते हुए ब्रह्म विद्या में निष्ठा रखते हुए निश्चयन शील नि, उसको आचरण करते हैं ब्रह्म विद्या का आचरण करते हैं उसका परिणाम क्या होगा केशाम उन मुख्यों का अविद्या संसार भी जैसे विसर्वाओं एक फल हो जाएगा अज्ञान आदि जो संसार का बीज होता है अज्ञान काम कर्म जो भी है संसार का बीज है इनका होता नाश नाश हो जाता विसर् उपनिषद का फल है धर्म विद्या का फल है विसर्वाओ इसलिए उपनिषद शब्द से कहा जाता है हमारे धातु का एक अर्थ गढ़ जाता है किसमें अज्ञान को नाश करता है संसार का बीज को विसर् विश्वसनाथ विनाशनाथ ऐसे रूप में विसर्ण का विश्वसनाथ विश्वसनात्में विनाशनाथ विनाशन होने से जिसको आत्मज्ञान हो जाए तो अविद्या नष्ट हो जाएगी निवृत्त हो जाएगी यही है इसे अनेक अर्थ योगी न विद्या प्रसन्न ये अर्थ का संबंध है उसको मोक्ष मिल जाता है अविद्या का नाश हो जाता है जब काली चला गया तो काली रहेगा ही जब वित्ती ही निकाल देंगे तो घर कहां से रहेगा जो संसार में होंगे वस्तु ही नहीं ये ब्रह्म विद्या का मुख्य फल है विशरण फल ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होने पर स्थिति हो जाती है एक तथा तो मक्ष यही इसी में बताएंगे निचाईय मृत्यु बुखार प्रमुख है तम निचाही ज्ञाप उस, उस आत्मा को तो जान करके क्या होगा मृत्यु के मुख से छुट्टा पा है जन मृत्यु के चक्कर में नहीं बढ़ेगा नहीं बताएंगे नीचाई तम मृत्यु बुखार प्रमुख है काठे इसी कारण में तीसरे बली प्रथमा तृतीय बल्ली मंद रहे श्रुति देवी ठीक है विषय सूक्षण आदि दोष दर्शनाथ विरक्ता सारे के सारे बुभुक्ष में कुछ बुमुक्ष में एक बुमुख कहा था राष्ट्र में उसका अर्थ करते हैं विषयों में ऐसे दोष दिखाई दे तो वहां से विरक्ति जरूर हो अगर आप तीन दिन के भुखे हैं आपके सामने अमृत का गिलास आ गया क्योंकि तो पता लगा कि इसमें जहर पड़ा हुआ है तो आप खाए उसे पिएगा विषय को जब तक जहर बुद्धि नहीं होगी तब तक विषय को छोड़ेगा ही कब होगा जहर बुद्धि इनके स्वरूप जाने पहचानेगा अभी तो पहचाना ऊपर ऊपर में देख रहा है एक अलग कहा विषय सोच तत्व जिस वस्तु को मैं आदर करना चाहता हूं दूसरे के अधिकार में है उसके अधिकार छीन करके अपने अधिकार में लाना है क्योंकि तो जंग में कोई वस्तु हमारे पास नहीं होता खाली होते हैं इधर उधर से उसको रिजाव करके हो चोरी करके हो कैसा करके हो हम इकट्ठा कर है तो हैं उसमें सहिष्णत्व बुद्धि आ जा रहा है अभी अभी नाश होने वाला ऐसी बुद्धि आ जाए तो उसके लिए आप अदापि नहीं करेगा ठीक है वो तो विरक्त तो तो तो लोग होते हैं विशेष रूप सहिष्णत्व आज सहिष्णत्व है अनित्यत्व बहुत सारे दुख आए अनित्य जिसको मैं दूसरे के अधिकार छीन करके लाता हूं दूसरे के यहां से मैं गाड़ी को उठा के लाता हूँ चोरी कर बहुत सारे रास्ते में मर जाए दूध पीने में मिल जाए ऐसी बुद्धि हो जाती चोरी करेगा क्षेत्र गोष अनिश्चित गोष तो ये दोष दर्शन ऐसे दो दोष दर्शन जब होगा तो उससे होगा बृहत्ता दोष दर्शन से वृत्त हो गए वही मोमुक्ष होते हैं उनको संचार नहीं चाहिए यह सर मोमुख वह प्रसिद्धा व्यक्त तो जो कि कुछ मनमोक्ष लोग प्रसिद्ध हैं कुछ हैं न सर्वे भगा प्रसा काम का आपके जैसे ही सब काम विषयों के लोग नहीं है जैसे आप हैं उस प्रकार के नहीं है तो क्योंकि पूर्वाजी ने कहा था उन्होंने सब की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है उसके अधिकारी नहीं है तो अपने ढंग से बोला था आपने सर्वत्र समोप्य जो देना अपने ढंग से बोला था उसको विषय दिखता था अधिकारी ने कहते आपके जैसे सब नहीं है कुछ है। ये कह रहे हैं ये कहतेष्ण छहिष्णाली दोष दर्शन विषयों में छहिष्णाली दोष दर्शन से वीर के चरण मोक्षा प्रसिद्ध ऐसे प्रसिद्ध है कुछ मोक्ष न सर्वे भवान विषा काम का आपके समान जै, आप जैसे सबके सब काम माने विषम लोलुप ऐसे नहीं है शब्द्योतको पता है भाष्यता में कहा मुख ऐसा बोला न प्रसिद्ध का द्योतक होता है यद उसके द्वारा प्रणाम करते हैं तो जो बुमुखक्ष लोग कैसे है कृष्टानुसर्भी विषय कृष्टा शंका ऐसे भाष्य में पंती है तो दृष्टा तो समझ में आ जाता है यह अलौकिक फल है या आनुसर्विक क्या चीज है शंकाओं की इसके उत्तर चिटाजार देते हैं आम श्रविका शब्द प्रतिपर्धा स्वर्ग भोग शब्द से प्राप्त है शब्द सुना हुआ है स्वर्ग में ऐसा ऐसा होता है ऐसा होता है शब्द से सुना है देखा भाई है उसको तो तो तो तो कहना आम श्रविक कर्ण परंपरा से सुनने में मिला है आम श्रविक के लिए आम श्रविका तो शब्द प्रतिपर्धा शब्द से प्राप्त है स्वर्ग भोगा रहे स्वर्ग के भोग ऐसे होते हैं क्योंकि सुनाई पड़ा हुआ है कर्ण परम्परा है आम श्रविक करते हैं उपसद्य उपक्रो उसको उसके पार पहुंचकर के कहा उपगम्य जाकर के साथ उपरे सा, लग्धा, यावत लब्धा सा, यवत्कार शील संसारी असंसारी ऐक्य असभावनाथ उपसत्य का कहते आचार्य ऊपर वो शीलायंत्री का उसको समय पर जाकर के ये आचारों करते हैं क्या करते हैं आचार्य उपदेश आचार्य ने कहा था जो उपदेश किया उसके द्वारा प्राप्त हो यावन साक्षात्कार जब तक साक्षात्कार नहीं होगा शीलायंत्री अनुष्ठान करते रहते हैं मनन करेंगे निर्दासन करेंगे चलते रहेंगे आचरण करते रहते यावन साक्षात्कार जब तक हस्तामलगवत नहीं होगा तो आपको तत्को तब तक, तक उसमें लगे रहते हैं शीलायंती क्या क्या काम करते हैं कहते संसारी असंसारी ऐक्य असंभावना देखो यही बड़ा खाई एक पड़ा हुआ है ये संसारी है और परमात्मा असंसारी है इसका ऐक्य होना संभव नहीं यही बोलते हैं ना सारे लोग ये संसारी है किसी लोग परमात्मा बोल अरे महाराज मैंने कहते तो संसारी पापी हजी से बोलता है तो संसारी और संसारी का ऐक्य का जो प्रतिबंधक है उसके निराश कर देते है मैं आचार्य रूप से जब महावाट्यादि का श्रवण करेंगे उपनिषद श्रवण करेंगे दम का श्रवण करने पश्चात मन और विध्यासन के बल पर क्या करते हैं संसारी और के एक केंद्र जो असंभावना आदि दोष आ रहा है नहीं है संसारी असंसारी एक हो नहीं सकता असंभावना या विपरीत भावना आदि जो भी है या अभावना नहीं है असंभावना हो नहीं सकती है इत्यादि जो हो रहा है उसको समाप्त कर देते हैं इसलिए उपनिषद श्रवन बढ़ जाता है एक अर्थ हो गया और दूसरा अर्थ बताना कारण का आदर हो दूसरा अर्थ का अर्थ कर दिया गया पर होने से संसार का जो बीज है अविद्यादि नष्ट हो जाते हैं जब कार्य विनाश हो जाए कार्य विनाश हो सके एक अर्थ हो गया धातु का एक अवर है कौन सा अवर है विशरण और दूसरा मामला क्या है गति गति भी घट जाएगा परम विद्या में बोलते हैं गति गर्थन आदाय और गति अर्थ धातु का है और तो दूसरा अर्थ गति उसको ले किया कहते हैं पूर्वोत्तर आशन का पूर्वोक्त विशेषवान ऐसे जो विशेषण किसका है ये का मोक्ष वृष्टान स्रविका इत्यादि विशेषण लगा हुआ जिनमें दृष्टाविक में जिसको त्रिष्टा समाप्त हो गई इच्छा समाप्त हो गई है ऐसी दुर्घ है यही है पूर्वोक्त विशेषवान मोक्ष पूर्वोक्त विशेषण वाले जो मोक्ष लोग हैं उनका बाबा एक व्याख्या हो चुकी है या दूसरी व्याख्या करने के लिए लगा लगाई उनको परम ब्रह्म दवा थी परम ब्रह्म को प्राप्त कराती है जाना जाते हैं परम ब्रह्म को पहुंचाती है पर ब्रह्म भापु प्राप्त कराती है ब्रह्मों को अहम ब्रह्माष्टी में पहुंचा देती है ब्रह्म दवा त्री ब्रह्म की प्राप्ति का है यह ब्रह्म प्राप्त करवा देती है उसको पहले मनुष्य हम होता था बाद में अहम ब्रह्म बोल बन ब्रह्म विद्या बल पर ऐसा वैसे योगाद यही संबंध है यहाँ ब्रह्म विद्या का विषय संबंध वहां से ब्रह्म उपनिषद इसलिए ब्रह्म विद्या पर उपनिषद क्यों एक तो अविद्यादि का नाश करवाने वाली है ब्रह्म विद्या इसलिए उपनिषद शता है दूसरा ब्रह्म को प्राप्त कराती है मक्ष भाव को समाप्त करके ब्रह्म भाव में पहुंचा देती है इसके लिए भी ब्रह्म विद्या उपनिषद हो जाती है तथा प्रवक्ष आगे इसी में गायेंगे आगे ब्रह्म प्राप्त हो विरोधो हो तो हो ऐसा शब्द आएगा नंबर दिया है टिप्पणी में ग्रह प्राप्त तो जो हुआ गया जो व्यक्ति वो कल कल आदि कालुष्य से गुणों से रहित हो जाता है मृत्यु रहित हो जाता है ये ठीक और तीसरे जो है अवसादन अर्थ है गति विसरण अवसाधन वो अग्निविद्या घट जाती है वो करती है तीसरा साधन अग्निविद्यालय भी घट जाता है क्या है अग्निविद्या का चयन करेगा तो स्वर्ग में बहुत समय तक रहेगा लंबी आयु में रहेगा जहां बार बार मरना पड़ता था वहां जाने लंबी आयु हो जाती तो अवसाधन अर्थ भी आ जाता है शैथिल्य जन्म मृत्यु की शिथिलता हो जाती अवसाधन अर्थविक विद्या है तो गद कर्थ आया हो गया आगे कहते हैं योग टीका बन जाए अग्निविद्याम अभी अवसाधन आदाय सबसे वृत्ति में आधार अग्निविद्या में पूर्व दोष दो तो नहीं घटेंगे विस्तार्थ तो नहीं घटेगा और गति अर्थ नहीं घटेगा किंतु तो अवसाधन अर्थ घट जाते अग्निविद्या अग्निविद्याम अभी अवसाधन आदाय अवसाधन मानी शैथिल्य शिथिलता शैथिल्य करना यह सिद्ध हो जाता है जब आपकी शिथिलता कर देगा अग्निविद्या का चयन तो करेगा तो क्या होगा स्वर्ग में जाने बहुत काल से रहेगा तो बार बार यहां जो पुनर्भिजन पुनर्भिमरण था वो चक्कर छूट जाएगा शिथित आ जाएगी अभाव तो नहीं होगा चलो शिथित आ जाएगी ठीक है अग्नि विद्या आ रहा है शब्द से प्रतिभाव ओग्र शब्द की वृत्ति है व्याख्या है बोलते हैं लोगादि का आश्रय करते हैं लोग आदि ब्रह्मज्ञ लोक में जो आगे है सबसे पहले उत्पन्न हुआ है लोकमय विराट को लेकर के बोला हुआ है ये लोकावीर और ब्रह्मजा क्या हिरन वगैरह से उत्पन्न है ब्रह्मजा है और ज्ञा है सब जानता है ब्रह्मजा भी है ज्ञा भी है विराट को लेकर कहा अग्निविद्या का चयन करने से विराट को बोलाना है मुख्य रूप यही है लोका आज की टिप्पणी उपनिषद का नंबर दे दिया है इसी का प्रथम बजी में है लोका जिमांच तमुबाद तस्मई इत्यादि मंत्र आएगा जो तो लोगों में आदि है शुरू में पैदा हुआ है ऐसा है थोल शरीर तो पर पैदा आया ये लोग का आदि ब्रह्मज्ञा ब्रह्मज्ञा हिरणगर से उत्पन्न है वो मैंने सूक्ष्म उत्पादन थूल होना है ऐसी स्थिति है और ज्ञानी है एक यो अगी जो अगली जो अग्नि अगली शब्द से ऐसा लेना है मैंने विराट को लेना है तब विषय आया नित्या आया उसको विषय करने वाली युवक क्या है द्वितीय राह से मनाया नजी कहता दूसरे पर से मानता है मान्य स्वर्ग अग्निस्वर्ग संबंधी अग्नि को प्राथना करता है द्वितीय वर्ग द्वारा एक वर्ण प्राप्त स्वर्गलोक फल प्राप्ति हेतु उसका फल क्या है स्वर्ग स्वर्गलोक फल प्राप्ति जिसका कारण है स्वर्ग देने वाला मोक्ष देने वाला हेतु गर्भ बास जन्म जरादि उपक्रम प्रद्ध लोकांतरे पौन पुण्य प्रवृत्त स्वर तो लोग को छोड़कर के अन्य लोग भूरा भी लोग बने अकल वितल सु नीचे के लोगों में कैसी स्थिति है गर्भवास बार बार गर्भवास होना और बार बार जन्म होना बार बार वृद्धि होना बार बार वृद्ध हो जाना इत्यादि उपद्रव का झुंडा लगा हुआ है समुदाय लगा हुआ है बार बार ऐसी स्थिति है इसको तो लोक आम स्वर्ग को छोड़कर अन्य लोग भुरावी लोग हैं नीचे के लोग हैं उसमें पवन को बार बार देखा गया है प्रवृत्त से प्रवृत्ता होने वाले का अब सीए स्वर्ग जाने को बाद लंबे समय तक एक ही शरीर पर ढक जाएगा इसके सागृतियों साइथिल्य आपादन ये अवधार अवसारण करना है शिथिलता बार बार बढ़ होना लंबे समय तक रहना ऐसा होने से धातपुर होगा यहां भी धातपुर के अर्थ का संबंध है किसमें अग्निविद्या इसलिए अग्निविद्या की चर्चा है यहाँ अग्निविद्या अग्निविद्या को भी ओर चर्चा कहा जाता है तथा ऐसे यहां आगे यमराज जी कहेंगे नजरे के लिए स्वर्ग लोक अमृतत्व भजन में ऐसा लोग हैं लोक में स्वर्ग का लोक स्वर्ग स्वर्गलोका ऐसी स्थिति है माने स्वर्ग जो स्वर्ग है वही तो लोक वह है ऐसा अर्थ कर लोक वाले गोबरी समाज का स्वर्ग लोका स्वर्ग है लोक जिनका वो अमृत अमृतत्व तो के तो सेवन करते हैं जाता टिप्पणी में नंबर दे दिया है, सकते है। आगे शंका है ना उपरिषद शब्दा ग्रंथम अभिलप ग्रंथम अभी अभिलपन थी कहते महाराज हम उपनिषद पढ़ने जाते हैं हम उपनिषद पढ़ के आते हैं करके अध्ययन करने वाले बोलते हैं किसको तो लेकर बोलते हैं ग्रंथ को बोलते हैं आपने तो ज्ञान को मतलब लोग भी थोड़ी बोलते हैं तो ग्रंथ ग्रंथ माने पुस्तक नहीं ज्ञान दे रहा देना शब्द समूह ये तो हमने यहां पर अंकित किया है इस चिन्ह को देखने पर हमें शब्द स्फूरित होता है इसको देखने पर जो शब्द स्फूरित होता है वो ग्रंथ है ये ग्रंथ नहीं है ये संकेत के लिए है आ, ये देखने पर शब्द स्फूरित होता है जो शब्द स्फूरित होता है उसका नाम ग्रंथ है ग्रंथों का समूह को तो ग्रंथ शब्दों का समूह है ग्रंथ ये जिस तरह ग्रंथ नहीं ये तो और कौन है तो शंका यही है लोग तो ये बोलते हैं कि हम उपनिषद पढ़ते हैं करके बोलते हैं उपनिषद मानित ग्रंथ शब्दे हैं तो आपने वहां कैसे पर विद्यालय लगा दिया अथवा अच्छा अभिविद्यालय लगा दिया ये प्रश्न है यहाँ मानो उपनिषद शब्द अध्येता उपनिषद शब्द के द्वारा जो तो अध्ययन करने वाले लोग हैं विद्यार्थी लोग हैं अध्ययता ग्रंथम अभी अभिहनती ग्रंथ को भी उपनिषद शब्द बोलते हैं ना बोलते हैं उपनिषद हम अधिमहे अध्यापया उपनिषद को हम पढ़ते हैं अथवा हम पढ़ाते हैं ऐसा बोलते हैं उपनिषद पढ़ाते हैं उपनिषद पढ़ते हैं ये तो बोलते हैं तो किसको पढ़ाते हैं किसको पढ़ते हैं ब्रह्म को पढ़ाते हैं ब्रह्म को पढ़ते हैं? हैं तो ये भी तो उपनिषद का आपको होना चाहिए चलिए संता हो गई ठीक है ये जो लोकार्य ब्रह्मज्ञो अग्नि अग्नि कहा था उसका अर्थ करने पिता है बुरादी लोका आदि बुरादी लोकों में आदि है, है। पहले है आदि और सबसे पहले उत्पन्न हुआ है ब्रह्मोजा हिरण्यगर ब्रह्म हिरण्यगर कि पंचाय है ब्रह्मण हिरण्यगर महापंच भी है हिरण्यगर में से पैदा हुआ है ब्रह्मज वो ब्रह्मजा हो जाएगा सारे जानादि आदि ज्ञापर और ज्ञानी भी है जो ब्रह्मजा है वही ज्ञावी है ऐसा है वो ब्रह्मज्ञ पर ग्रंथ हेतु भक्स्य कहते हैं ग्रंथ में जो उपनिषद शब्द का प्रयोग होता है वो गौण प्रयोग है भक्ति माने गौण प्रयोग होता है गौर प्रयोग होता है क्योंकि जो भक्ति मार्ग वाले हैं भक्ति सुनते ही गुजर मुक्त है उनके विषय हो जाएगा वो ये सोचते हैं पहली बार हमने कैलाश में पढ़ा रहे थे लेकिन प्रश्न करते हमारा भक्ति माने गौर कैसे भक्ति माना भर्ती है भक्ति स्वतंत्र है, है ऐसा है। भाई यहाँ भक्तियां विद्या गौणी है माने ग्रंथ में जो तो उपनिषद शब्द का प्रयोग तो होता है वो गौण विद्या है माने उस उपनिषद के लिए एक ग्रंथ है माने शब्द समूह किसके लिए उस ब्रह्म विद्या के लिए है इसलिए इसको भी उपनिषद शब्द बोला जाता है शब्द से बोल जाता है मुख्य तो प्रविद्या ही है उस प्रविद्या का यह कारण है इसलिए इस तो कारण प्रयोग बोलने वाले प्रयोग को कारण भी प्रयोग कर दिया जाता है जैसे आयु को इध्रतम बोला जाता है कि कोई आयु नहीं है आयु बढ़ाने का साधन है इसलिए उसमें आयु शब्द का प्रयोग करना वैसे यहां भी ब्रह्म विद्या के साधन है ग्रंथ मुख्यतः तो उपनिषद शब्द का अर्थ है ब्रह्म विद्या उसके साधन होने के नाते इसको भी ब्रह्म विद्या कह दिया बहुत प्रयोग है यही बात भक्ति मैं उपचार्यम ग्रंथ में जो उपनिषद शब्द का अर्थ है भक्ति है भक्ति माने उपचार गौण प्रयोग उपचार उपनिशत शब्द प्रयोग में उपनिशत शब्द का प्रयोग ग्रंथ में इस से प्रश्न है गौर विषय का टेक्नोलॉजी तीन नंबर उपचार सहचरादि निमित्ते न अतभावे तद अभिधान उपचार है सहचरादि निमित्त है सहचार आदि निमित्त होने के कारण ऐसा हो जाता है अतत्भावे तद अभिधान जो वो नहीं है वो ऐसा कथन कर देना उसको कहते उपचार गौ ग्रंथा मुख्य रूप से उपनिषद नहीं है कि उपनिषद शब्द को एक गौर है एक गौण शब्दगा उपचार लक्षण या इत्या लक्षणावृत्ति के लगाए शक्ति वृत्ति से तो उपनिषद शब्द का प्रविद्या है लक्षण वृत्ति से हमें जब लक्षणा करेंगे उसको तो त्याग तो कर आगे चले जाएंगे हम उसके साधन में पहुंच जाएंगे तब हो जाएगा ग्रंथ के गौण वृत्ति हो जाएगा एक ठीक कहा मैं देखिए उपनिषद शब्द निर्वचन में सिक्तम अर्थ उपनिषद शब्द का निर्वचन कथन के द्वारा तीनों अर्थ घटा दिया है एक तो अज्ञात नाशिका है और दूसरा है विद्या को प्राप्त कराने वाली है तीसरा स्वर्गलोक दिलाने वाली है मैंने ये विद्या वो भी उपनिषद शब्द से कहा स्वर्गलोक देने से अवसाद अर्थ घट जाता है शैथिल आ जा जाना जन्मवृत्ति में शैथिल प्राप्त कराना इसलिए उपनिषद का अर्थ ब्रह्म विद्या या आत्मज्ञान है ब्रह्म विद्या तो उसका निर्वंत्र तो शिद्ध हुआ अर्थक क्या बेगला वो अथा बताते हैं एवं भाषण कहा एवं नीशदोष हो इस प्रकार कोई दोष नहीं पूर्व की शंका उठाई थी क्या उठाए थे उपनिषद शब्द के द्वारा अध्ययन करने वाले लोग किसको ग्रंथ को भी बोलते हैं आपने कैसे ब्रह्म को ही माना शब्द तो इसका है नये सदोष कोई दोष नहीं है टिप्पणी थी दोषो अध्य अभिलाप विरोधात्मा पूर्वाग ने दोष लिया था अद्य मान अध्यारों का अभिलापन करना अग्रसतम अध्याप हे इत्यादि शब्द प्रयोग कर रहे दोष है अगर अग्रसत का अथ झड़ता नहीं क्यों बोल रहे हो। जो दोष दिखाएगा वो दोष नहींक्स्ट दोष अविद्यादि संसार हेतु विश्वाद है अविद्यादि जो संसार का हेतु है अविद्या काम कर्म संसार का कारण माना जाता है अविद्या भी आदि से लेना काम कर्म क्योंकि अज्ञान होगा तो विष्णु की इच्छा होगी विष्ण की इच्छा होने पर कर्म करेगा ये तीन होते हैं संसार के मूल बीज अविद्या काम कर्म अविद्याधि यह अविद्याधि क्या है संसार के बीज हैं ये कहते हैं ये तू है अविद्याधि संसार है तु विसर् अविद्या जो संसार का कारण है उनके विसर्ण करने के कारण से विसर्ण श करते हैं फिर ग्रह विद्या नाश करते देती इसलिए शरीर धातु अर्थ ग्रंथ मात्र है शरीर धातु का जो अर्थ होता है केवल ग्रंथ के तो के में घटेगा ही नहीं केवल शब्द में घटेगा नहीं वो क्या कि अविद्या नाश थोड़ी तरह पाएगा ग्रंथ वो तो, तो आत्मज्ञान में करना है ग्रंथजन्य जो विद्या है उसने करना है तो शरीर धात्त ग्रंथ मात्र असंवाद शब्द धातु का ग्रंथ मात्र में जो जाता है घटेगा विस्तरण अर्थ घटेगा ही है प्राप्ति अर्थ भी घटेगा ही नहीं घट नहीं सकता एक बार और विद्यायाम तो संभव और ग्रंथजन्य जो विद्या है ब्रह्म विद्या है उसमें संभव है क्या धातु का अर्थ संभव है विस्तरार्थ संभव है गति अर्थ संभव है अवसारण अर्थ संभव है सब संभव है विद्यायाम तो संभव है ग्रंथ से अभी तार सब तत्व ग्रंथ भी उसके लिए है विद्यार्थत्व का विद्यार्थत्व विद्या के लिए ग्रंथ है इसलिए उसने भी उपनिषद शब्द का प्रयोग कर दिया बहुत प्रयोग है ग्रंथ से आप कालाध्य विद्यार्थत्व विद्या के लिए है ग्रंथ ये ग्रंथ पढ़ेंगे तो आप आत्मज्ञान होगा ऐसा होने से तत्शब्दत्व तत्श माने ये उपनिषद शब्द उपनिषद अध्याप है विद्या बोलते हैं अध्यापया हो जाता है उसके लिए है विद्या के लिए है यह कौन प्रवेश हो जाता है कहा कैसे होगा तो कहा आयुर्वेद ग्रीतम कैत्रीय संहिता में दिया आयुर्वेद घी ही ही आयु है ऐसा होता आएगा ही आयु है क्या ये खाद्य पदार्थ है आयु थोड़ी है किंतु ही खाने से आयु बढ़ जाती है आयु लंबी होगी इसलिए वो आयु के कारण हेतु होने से उसको भी आयु शब्द से बोल दिया इस प्रकार ब्रह्म विद्या के हेतु है ग्रमठ इसलिए इसको भी गौण रूप से बोल दिया उपनिषद शब्द से कहा मुख्य नहीं है तस्मात विद्या मुख्य या विद्या उपनिषद शब्दों पर इसलिए जो ब्रह्म विद्या है मुख्य आत्मज्ञान है ब्रह्म विद्या उसमें मुख्य रूप से उपनिषद शब्द घर जाता है रहता है तुझा तुझा जाता है। आ, तो का। सब का उप ही गोरो ग्रंथिया ग्रंथ में तो गौण रूप से ही लड़ेगा मुख्य रूप से नहीं उपनिषद का कारण है प्रविद्या का कारण है इसलिए उपनिषद बोल दिया गौण रूप से होगा ये सब एवं उपनिषद शब्द निर्वचन है नहीं ब इस प्रकार से जब उपनिषद शब्द का अर्थ का कथन कर दिया तो विशिष्ट अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन सब का तो उल्लेख हो या ये समझना चाहिए क्या सब बेटा निर्वाचन के शब्द के निर्वाचन के द्वारा ही विशिष्टो तो अधिकारी विशिष्ट अधिकारी कौन होगा उपनिषद करने तो वाला कौन बोला था ये बुमुख वहा विषय ये अधिकारी होगा ये मुमुक्ष होगा को कभी द्रविद फल गुजरा बुमुक्ष हो विषय से जिसे परांगु कर लिया ये अधिकारी विशिष्ट अधिकारी विशिष्ट बताया सारे के सारे बहुत विद्या तो अब मुख्यो ये बहु विद्या संसार निवृत्ति विषयच विशिष्ट उत्तर विषय भी पता नहीं अट पताशिष उत्तर विद्या बताने के विशिष्ट है पर ब्रह्म प्रत्यार तो पर ब्रह्म इस आत्मा से अभिन्नता का यही उसका विषय है पर को प्रत्येक आत्मा से अभिन्नता पहले पर ब्रह्म को द्वैत रूप में दिखता था तो ध्रव विद्या पढ़ने के बाद में कोई पर ब्रह्म मैं हूं मुझे भावना बनी इसका विषय यह है सबका विषय ध्रम विद्या का विषय यह है विषयच्च विशिष्ट भ विषय भी उक्त क्या कहा विद्या का विषय भी विशिष्ट कहा परम ब्रह्म प्रत्येगात्म उत्तम पर ब्रह्म प्रत्येगात्म स्वरूप हो जाता हम प्रवास भी हो जाएंगे यही विषय है इसका ऐक्य विषय है प्रयोजन का आत्यंत संसार में वृद्धि ब्रह्म प्राप्ति लक्षण और प्रयोजन क्या है आत्यंतिक रूप से संसार की निवृत्ति होना कभी कभी निवृत्ति तो प्रतिदिन होती है संसार की हमारे सामने है हम सुश्रुप जाते हैं तो कोई हमारे सामने संसार नहीं है कि आत्यंतिक निवृति नहीं है थोड़ी देर की है सुस्रुप्ति में संसार कुछ भी संसार हमारे सामने ही होता कि संसार के सहारन भी नहीं इंद्रिय भी नहीं है शरीर भी नहीं है कुछ भी नहीं है किंतु आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होती संसार की जो आत्यंतिक निवृत्ति है यह कभी भी संसार होगा ही नहीं द्वारा ये इसका प्रयोजन है एक तो विद्या का प्रयोजन है प्रयोजन चाशिया हमारे विद्या उपनिषद का आजकल देखिए संसार निवृत्ति है ब्रह्म प्राप्त लक्षण और जो ब्रह्म प्राप्ति ब्रह्म प्राप्ति करके लोग बोलते हैं ना वास्तव में ब्रह्म प्राप्ति नहीं है संसार की निवृत्ति को ही ब्रह्म प्राप्ति रूप से कहा गया तो संसार की निवृत्ति होना ही ब्रह्म प्राप्ति है ब्रह्म तो प्राप्त है क्या प्राप्त करेंगे ब्रह्म प्राप्ति लक्षण संसार निवृत्ति प्रयोजन संसार की निवृत्ति ही प्रयोजन है उसी को ब्रह्म प्राप्ति शब्द बोल देते हैं वास्तविक ब्रह्म प्राप्ति नहीं है ब्रह्म तो स्वरूप ही है क्या प्राप्त करना उसको संसार की वृत्ति वही ग्रह प्राप्ति सबसे बड़ा जाता है ये लक्षण है संबंध अच्छा संबंध की आवश्यकता है इसका अधिकार भी हो गया विषय हो गया और प्रयोजन भी हो गया एक रहेगा संबंध संबंध एवं गोतर प्रयोजन संबंध यही होगा प्रतिपा प्रतिपाद आप भाव आदि संबंध होगा ग्रंथ होगा प्रतिपाद और आप ऐक्य होगा प्रतिपाद्य होगा वही विषय है विषय प्रतिपाद्य होता है तो यथोक्त अधिकारी विषय प्रयोजन संबंध आया विद्या जिसे बता दिया गया जिसका अधिकारी विषय प्रयोजन संबंध जिस विद्या का बता दिया यानी उपनिषद पढ़ने वालों को ध्यान रखना चाहिए हम जिसके अधिकारी हैं कि नहीं है अधिकारी हो तो उसको अच्छा लगेगा आगे और यह अधिकारी नहीं होगा तो उसको बुरा लगेगा कहा चक्कर लगवा दिया इसलिए सबसे पहले संबंध चतुष्ट बता देना जरूर होता है साधारण चतुष्टय तो बाद की बात है सबसे पहले संबंध चतुष्ट संबंध से अधिकारी प्रयोजन बिना बिना बंदन ग्रंथालों मंगलों तो प्रत्येक ग्रंथों को का कोई न कोई एक होगा प्रयोजन होगा कोई न कोई एक विषय होगा उसके संबंध होगा उसका अधिकारी होगा तो कल बता देना जरूरी है इसलिए शुरू में भाष्यकार अधिकारी संबंध विषय प्रयोजन को यह कर देते हैं अब तो यथोक्ता अधिकारी विषय प्रयोजन संबंध आया विद्याया जैसा बता दिया मुख्य अधिकारी है विषय ब्रह्म जीवात्मा परमात्मा का एक विषय है और प्रयोजन इसका अविद्या की निवृत्ति है न और संबंध प्रतिपाद प्रतिपा भाव आदि संबंध है जिसका ऐसा दिया जिस विद्या का इस विद्या को कलतल विस्था पर प्रकाशक अत्य फिर वो अपने विषय को जैसे हाथ में रखे हुए अंवले के बारे में को कोई संदेह नहीं होगा कोई भी झुठला नहीं सकेगा या अंला है पक्का हो जाता है ठीक इस प्रकार अपने विषय में दृढ़ होकर बैठ सकता है प्रकाशक हो जाती हो विशेष विशिष्ट अधिकारी विषय प्रयोजन संबंध ये, ये का बल्य होती है विशिष्ट अधिकारी विषय प्रयोजन संबंध वाली ये बलियां आती है बलियां बलियो प्रथम आपको बोलते नहीं बलि हो है या बोर्ड बड़ी टिप्पणी है संबंधा गोपाल टीका संपद्धा की पाठ बोले अगर गोपाल टीका है कोई गोपाल टीका तो लेकर संबंधा नहीं होगा ऐसा होगा इसब ऐसा पाठ मिलता है एक टीका है तो प्रकाशक जनगत्व विद्या जनक है जब आपको परमात्मा की ऐके कराती है बल्ली नाम से जब बल्ली जनक हो जाते हैं ब्रह्म विद्यालय जनक है प्रकाश होने में जलक है टीका थोड़ी तरह आत्यंतिक निदान निवृत्ति या निवृत्ति निरक्ष का संसार की निवृत्ति क्या होगा कारण की आत्यंतिक निदान मूल कारण मूल कारण की आत्यंतिक निवृत्ति से संसार की निवृत्ति होगी विरोक्षिका यह दोस्तों आत्यंतिक संसार की निवृत्ति किससे होनी है आत्यंतिक निदान मूल कारणों में अविद्या उसके आत्यंतिक निवृत्ति हो जाए तो संसार की निवृत्ति काम में रहे तो काली न जाए आत्यंत के निदान चार्थ चार्थ निदान माने चार नंबर टिप्पणी में कहा निदानों को आदि कारण किया अमरकोष काल में कहा निदान मूल कारण को निदान शब्द से बोला है उसकी निवृत्ति हो गई अविद्या है यहां संसार का मूल कारण क्या है अविद्या उसकी निवृत्ति हो जाए संसार की भी स्वतः निवृत्ति हो जाएगी ठीक है टीका मुख्यत्व अथ आदि यहाँ पर तो आदि का मुख्य समझना मुख्य कारण की निवृत्ति से कार्य की निवृत्ति ये समझना एक कहा संसार की निवृत्ति का आत्यंतिक निदान निवृत्तिया आत्यंतिक जो मूल कारण की निवृत्ति होगी मुख्य कारण की निवृत्ति होगी उससे निवृत्ति कर्ष निवृत्ति संसार की निवृत्ति करना निदान चिद शास्त्र न्यायभ्य संसार से आप निधान मूल कारण क्या हो सकता है इस संसार का संसार मोदी जन्म वर्ग तो चक्कर चला रहा संसार है तो इस संसार का मूल कारण क्या हो सकता है निदान से निराण मूल कारण मुख्य कारण क्या हो सकता है अन्य व्यरक अविद्या सत्व संसार सत्व अविद्या संसाराभाव दंड सत्व घट सत्व दंडाभावे घटाभाव मृतिका मृत्ति सत् ऋणस मृति रणाभा जैसा है वैसे प्रणाली अभी अविद्यासार अद्यास अन्विद्रेख अन्वयोगे तत्स तत्सत्व झद्रेक है अन्य हो गया तदाव शास्त्र प्रजापे शास्त्र न्याय मनुतिश संसार संसार से आत्मक अविद्या जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य का अज्ञान यही संसार का आधार अविद्या आत्म तत्व अविद्या का इस आत्म तत्व जो अविद्या है विद्या में अविद्या आत्म तत्व जो जीवात्मा परमात्मा प्रभाव शो वह उन्होंने विद्या यही है संसार का उदाहरण ट्रिप्पणी पाठ की ईश्वर अन्व्या अविद्यास संसार सत्व यही अन्वे विधान है तरभावे तरभाव अविद्या का अभावे संसारा भाव इसे अन्य विद्रेय दि, का अध्याम अन्य विद्रेय और विद्वत अनुभवों के विवक्षती विद्वान के अनुभव विवक्षा करते मन का अनिलना मनोरंजन आएगा वास्तव अन अपने को कोई साधन न देकर के ईश्वर का मान करके, करके वही तो होता हुआ दुखी होता है अपने को कोई दिन ही मान करके दुखी होता है ऐसा आएगा इत्यादि शास्त्र न्याय और शास्त्र शास्त्र यह है शास्त्र से भी सै जब तक अविद्या होगा तो सो करता ही रहेगा अनिशया सोचे बुझा माना वही होते हुए अपने को छोटे कुछ समझ जाते होता रहता। ऐसा आ जाए और यूटी क्या है अनुमान तीन बताएगा अन्वय व्यतिक शास्त्र न्याय फिर बताया तो शास्त्र अन्वय व्यतिरेक तो हो गया अविद्या सत्य संसार सत्य अभिध्या संसारा भाव शास्त्र क्या है तो कहा अनिश हजार सोचे वहां क्या है ये शास्त्र है जब का अभियान है तब तो रोका रहता क्यों होता रहता है और युक्ति क्या है कहते हैं जगन मिथ्या दृश्यत्व सुक्ति वक्त ये हनुमान जगत मिथ्या झूठा है केवल दृश्यत्व तो दिखाई पड़ता है इंद्रियों का विषय होता है जैसे सुक्ति को युक्त मिथ्या दिखाई पड़ता है दूसरे भी अपमान हो सकता है हैं मिथ्यात्वाचार अज्ञान कृतम सर्वत जगत अज्ञान कृतम जगत को बनाने पक्ष अज्ञान का कार्य है जगत अज्ञान कस्मा विध्यात्वा मिथ्या होने से पहले तो मिथ्यात्व तो को साध्य बनाया था अब्ञवा मिथ्यात्म हेतु बना जगत अज्ञान कृतम यह जगत अज्ञान के द्वारा किया गया क्यों मिथ्या सुकृतव कैसे सूत्र में विधि है दिख्यात्म है तो अज्ञानकारी तो भी है वो ठीक किसी प्रकार का हो गया छह नंबर की प्रविधा अपने विद्या ठीक है पूरी सात प्रभाव साज्ञान जिसका प्रयोजन है जीवात्म परमात्मा प्रति पर संसार क्यों होता है तो जीवात्म प्रभाव प्रति ऐक्य के अज्ञान से होता है और साधर्मा अन्य कर अविद्या कर्ण अन्य करते कर्म से निवृत्ति नहीं हो सकती उसकी अविद्या प्रयोजन विद्या का प्रयोजन है क्या है अविद्या का मास्टर है आत्मयक की प्राप्ति करवाना प्रयोजन न साध्य साधन लक्षण समुद्र है समुदाय आएगा साध्य साधन लक्षण आत्मकत्व ज्ञान होगा साध्य और विद्या होगी साधन पांच लक्ष्य की टिप्पणी साथ सुक्ति अविद्यालय करुणा निवृत्ति अवस्था सुक्ति में जो अज्ञान है रजत सुक्ति को रजत पान बैठे यहां पर ज्ञान है वहां पर हवा आदि करने से वो रजतत्व की निवृत्ति हो जाएगी क्या कर्म करने से अथवा मंत्र मतलब प्रार्थना करें जय रजत तो भाग जाओ भागेगा भागे भागे तो वो प्रार्थना कर विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करेंगे वहां प्रयत्त करें वो रजत तत्व तो भागेगा नहीं भागेगा क्या करना पड़ेगा प्रकाश चाहिए जन्म क्ति का ज्ञान हो तभी हो निवृत्ति होगी। ठीक है ही कहा पढ़ें पढ़ेंगे ना साक्ति सावने अविद्या कैसी दिखाई पड़ती है सावन अविद्या अभिज्ञा कैसी है सुक्ति अविद्या है जैसे सुक्ति में अविद्या है रजतत्व तो भाषा विद्या के कारण सुक्ति का विद्या होती सुक्ति की तो रजतत्व भाषा ही होता अविद्या करुणा निविद्यादशा कर्म से अनिवृत्ति नहीं देखी गई तो सुक्ति का अज्ञान निवृत्त सकता कर्म तो से तो जगत को पैदा करने वाला ज्ञान कहाँ से कर्म से निवृत्ति तो ज्ञान से निवृत्त होगा यही है छह नंबर पता ही अविद्या का एकमात्र महासता है कौन विद्या विद्यायी तो का विद्या तो का निवर्तकता एकमात्र विद्या ही उसके अभिवृत्ति के साधन है और कोई साधन है अज्ञान के पास करने का साधन इसलिए उस विद्या के लिए एक समय हो गया ओम सामान